वाणी से भी संसार का आश्रय नहीं भगवान का आश्रय अन्य आश्रय ऐसे नहीं गलती बोले हाँ बा, हाँ गुरु महाराज ऐसा सामने कह तो दिया था यही तो गलती हो गई अंत में उस बाई ने जब क्षमा मांगी कहा लाला कान पकूं अब भूलते हुए नहीं कहूंगी हृदय से तो तुम्हारा ही सहारा है वाणी से कह दिया था वाणी से भी नहीं कहूंगी गुसाइन जी ने लालजी को पीठ थप कहा मैया है बड़ी बूढ़ी इतना नाराज नहीं होते मन जाओ ठाकुर जी उछल गोदी में पहुंच गए मैया लाल जी को छाती से लगा के चली आई ये है लाड़ प्यार की सेवा आप लाड़ चाव की सेवा करेंगे तो साक्षात ठाकुर जी आपके साथ खेलेंगे अब हम कितनी गट, इतनी कथाएं हैं हमारे वृंदावन में बनखंडी पर एक पीसी माँ का मंदिर है पीसी माँ के लाल जी वहां बैठे बंगला भाषा में बुआ को पीसी माँ कहते हैं तो एक बंगाली बाई थी लोग उसको पीसी माँ पीसी मा कहते थे चौरासी कोष की परिक्रमा गई और ठंड का समय था ठाकुर जी को जो मंदिर है बनखंडी के सामने वहां लाल जी को अपने देखे गई लाल जी रो रहे थे दो तीन दिन से नहीं मैं मैया तुम्हारे साथ चलूंगा पीसी माँ तुम्हारे साथ चलूंगा अरे ठंड में तबीयत खराब हो जाएगी यहीं रहो मैं परिक्रमा कर आऊं पुजारी को लड्डू वगैरह दे गई लाला को भूखा मत रखना ऐसे ऐसे सेवा करना और लालजी को भी समझा बुझा दिया चली गई कामबन तक पहुंची की लालजी ने स्वप्न में आकर कहा मैया मेरी तबीयत बहुत खराब है जुखाम खांसी हो गई बिगड़ गई खांसी क्यों बोले तू तो गुनगुने जल से स्नान कराती अब पुजारी सवेरे सवेरे एकदम ठंड का समय है ठंडे पानी में बहुत देर तक तो स्नान कराता था और थाली में ही छोड़ देता ठंडे पानी में बस मेरी तबीयत बिगड़ गई मैं इसलिए कह रहा था कि तुम्हारे आंचल की गर्मी में मैं स्वस्थ रहता पर तू वहा मंदिर में छोड़ के आई मैं बहुत दुखी हूं रोने लगी परिक्रमा जिनकी चल रही थी गुसाइन जी की कहा क्यों रो रही मैया का हमारा लाला बीमार है बीच में परिक्रमा छोड़ के वृंदावन आई और पुजारी से लड़ने लगी हमारे लाला को बीमार कर दिया अब पुजारी का कहा भाव के मूर्ति कहीं बीमार होती है बोले देखो कितना तेज बुखार है ठाकुर जी को छूकर कहती कितना तेज बुखार है देखो ठाकुर जी को रे राम राम छाती में सब कफ जकड़ गया और राम राम वो पुजारी बोला कि ज्यादा पाखंड मत दिखावे मैया सर्दी जुखाम जुकामे तो हमें भी तो अनुभव होना चाहिए लाला तो सर्दी जुकाम है चीजें से नाक पकड़ के कहा लाला बहुत तेरी नाक भरे थोड़ा छिनकना लालजी ने नाक छिनक करके बताई अभी वो लालजी विराजमान है वृंदावन में बनखंडी में वो पीसी माँ ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है मुश्किल से चालीस पचास साल पुरानी बात है आनंदी बाई के ठाकुर रोज गोद में बैठकर खेलते थे अभी की घटना है सैकड़ों घटना है आप लाला से बोलते कब है जो लाला आपसे बोले छोटा बच्चा बोलना जानता है क्या नहीं जानता वो बोलना नहीं जानता पर उसको गोद में लेकर खूब दुलार करके अपनी तरफ से बातचीत करते वो कुछ ही नहीं समझता है बातचीत का मतलब भी नहीं समझता पर जब हम प्रेम से लाड़ से प्यार से बोलते हैं तो बोलते बोलते पहले एक अक्षर बोलता है फिर दो अक्षर बोलता है फिर एक वाक्य तुतला कर बोलने लग जाता फिर इतना बोलने लग जाता ए चुप रहो बहुत शोर मचाते हो ऐसा कहना पड़ता बड़े बूढ़ों को ऐसे ही ये विग्रह नहीं है ये साक्षात श्री ठाकुर जी है ऐसा मान करके इनकी सेवा करो और अतिशय एकांत में अपनी गोद में पौधा करके उनसे मीठी मीठी बात करो जो मन में आवे सो बात करो जो मन में आवे सो गुनगुना के सुनाओ धीरे धीरे स्थिति ये आएगी धीरे धीरे ठाकुर जी का स्वप्नानुभव होने लग जाएगा स्वप्नानुभव होने लग जाएगा फिर रो करके कहो सामने आने में शरम लगती है क्या ऐसे बोलने में श्रम लगती क्या थोड़े बोल के सुनाइए ठाकुर जी बोलने लग जाएंगे एक प्रेमी हमारे वृंदावन में ऐसे हुए हैं जिनके हारमोनियम पर ठाकुर जी एक घंटे रोज पद सुनाने आते थे रोज मीरा जी ने उनको प्रकट होकर के कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्रदान की थी मीराजी ने आकाश मार्ग से और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे जज रह चुके थे उनके ऊपर ऐसी कृपा थी ठाकुर जी एक घंटे उनको कीर्तन सुनाते थे तो जैसे छोटा बालक बोलना नहीं जानता पर हम लोग बोलना सिखा देते हैं तो बोलने लग जाता है ऐसे ही श्री ठाकुर जी को लाड़ प्यार से दुलार से सेवा करो तो प्रत्यक्ष अनुभूति होगी भगवान के पांच स्वरूप हैं पर विभव व्यूह अंतर्यामी और अर्चावतार ये पांच स्वरूप भगवान के बताए गए इन पांचों में सबसे अधिक सौलभ्य अर्चावतार में वेद नहीं जलवत अभेदा जल के समान अभेद है जो पर है वही विभव है वही व्यूह है वही अंतर्यामी है और वही अर्चावतार है भेद नहीं है पर सौलभ्य की दृष्टि से सुलभता की दृष्टि से अर्चावतार अत्यंत सुलभ है किसी व्यक्ति को प्यास लगी बोले महाराज बहुत प्यास लगी पानी पिएंगे। वो काले काली घटा बादल की उसमें बहुत पानी भरा जाओ पानी पी लो बात झूठ है कि सही उस घटा में पानी तो है पर उस पानी से प्यास बुझना संभव नहीं है बोले महाराज ये तो बहुत कठिन उपाय और दूसरा बताओ बोले गोमुख से गंगा जी निकली वहां जाओ वहां पी के आओ बहुत फायदा करेगा कहां मारवाड़ में बैठे हैं कहा गोमुख जाएंगे बोले सरोवर में जल पी ये भी कठिन है नदी में जल पी लो ये भी कठिन है तब बोले ऐसा करो जहां बैठे वहीं पानी है खोद लो और पी लो कब खोदोगे कब निकलेगा पानी कितनी गहराई पर निकलेगा कब पियोगे निकलने पर भी कैसा पानी निकलेगा पता नहीं बड़ी कठिनाई है और बोले लो ये पानी पी लो ये सामने पानी है ये अक्षय पात्र है जितना चाहो उतना पी लो अब जल में भेद नहीं है ऐसे ही परात्पर स्वरूप मेघ में स्थित जल के समान है विभव स्वरूप हिमालय से निश्रित गंगा यमुना के उदगम के समान है व्यूह स्वरूप अगाध मानसरोवर में स्थित जल के समान है अंतर्यामी स्वरूप कूप में स्थित जल के समान है पर कुएं में पानी तब मिलेगा जब खोदना पड़ेगा हम बहिर्मुख से अंतर्मुख होंगे तब हमें भीतर अंतर्यामी का अनुभव होगा हो और अर्चावतार में कुछ करना नहीं है आचार्य की ब्राह्मणों की कृपा से प्रतिष्ठित भगवान का स्वरूप ये हमारे लाला हैं बस हृदय से स्वीकार कर लेना है ये हमारे ठाकुर जी हमारे लाला हैं कुछ करने की आवश्यकता नहीं उस साक्षात स्वरूप अहम भक्त पराधीन का सही अर्थ, अर्थ अर्चावतार में ही घटित होता है कहते तो भले ही ये हैं पर यह अधिन वधीन नहीं रहते किसी के अर्चावतार रूप में पूरी तरह अधीन रहते हैं जब सुलाओ तब सोएंगे जब जगाओ तब जगेंगे जो खिलाओ सो खाएंगे इसलिए पूर्ण भक्त पार तंत्र भगवान ने अर्चावतार रूप से स्वीकार किया है और अर्चावतार की महिमा साक्षात स्वरूप से ज्यादा है बात बहुत ऊंची है सबकी समझ में नहीं आती पर इसको समझने का प्रयास कीजिए सौलभ्य जहां है वो ज्यादा श्रेष्ठ है कुंभन जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने महान भक्त श्री कुंभनदास जी महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र जिनको साक्षात श्रीनाथ जी जिनके साथ क्रीड़ा करते खेलते एक बार श्री कुंभनदास जी तो हल चला रहे थे और श्रीनाथ जी अपने पीतांबर में अनाज के दाने भर करके पीछे से बो रहे थे तब तक राजभोग का टकोरा लगा घंटा लगा और पदगान की सेवा है कुंभन की कुंभन तुरंत दौड़े जतिपुरा की ओर ठाकुर जी ने दौड़ कर उनकी फेंट पकड़ ली अरे कुंभन दास भागे जा रहे हो मैं तो यहाँ खड़ा हूँ तुम मंदिर में जाकर किसका दर्शन करोगे बलपूर्वक छुड़ा लिया अपनी फेंट को कहा अभी मत छेड़ो पीछे बात करूंगा चलेगा भगवान एक बबूर के पेड़ के नीचे बैठ हे भगवान विचित्र भगत में पकड़ रहा हूँ भगत हमको छोड़ के भाग वहां गए तो पदगाया ठाकुर जी की राजभोग आरती का दर्शन किया दर्शन करके आए ठाकुर जी वही बैठे थे बोले हम तो यहां थे वहां किसका दर्शन करने गए थे आपका दर्शन करने गए थे तो मुझे छोड़कर वहां क्यों चले गए इसका उत्तर दो कुंभन ने कहा प्रभो क्षमा करना दास के अपराध को पहले आप ये बताओ आपको यहां बुलाया किसने भगवान चुप हो हमारे बुलाने से आप नहीं आए भगवान बोले नहीं आए तब कैसे आए आप ही बता दो कैसे आए आपके हृदय में भक्त वात्सल्य का उदय हुआ कृपा करुणा का उदय हुआ हमारे साधन से आप नहीं आए अपनी कृपा करुणा से आप पधारे जब हमारे साधन से आप नहीं आए अपनी ओर से कृपा करुणा के पधारे तो मेरे साधन में ऐसी सामर्थ्य भी नहीं है जो मैं आपको बांध सकूं, आप जब आना चाहेंगे तब आ जाएंगे और जब आप जाना चाहेंगे तो मुझे रोता छोड़कर चले भी जाएंगे मेरे रोकने से आप रुकेंगे नहीं किंतु वहां आप श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की कृपा से विराजमान हैं वहां अपात्र से अपात्र को दर्शन देने के लिए भी आप बाध्य हैं यहां आपके स्वरूप में सुलभता नहीं है दुर्लभता है किंतु मंदिर में विराजमान अर्चावतार स्वरूप में सौलभ्य है उनके दर्शन करने से वहां पद गान करने से ही तो ऐसे प्रेम का उदय हुआ जो प्रेम आपको खींच लाया यहां तक तो जिन अर्चावतार के दर्शन से सेवा से प्रेम का उद्भव हुआ उसे मैं कैसे त्याग सकता हूं कितना सुनते ही बोले हम तो आपसे ज्यादा उनको मानते हैं क्योंकि वे आचार्य कृपा से प्राप्त स्वरूप है अब तो ठाकुर जी ने कुंभनदास को हृदय से लगा दिया और कहा hey कुंभनदास जी तुम्हारी मेरे अर्चावतार स्वरूप में ऐसी श्रद्धा है इसी कारण तो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं अर्चावतार स्वरूप में श्रद्धा होवे तो साक्षात श्री ठाकुर जी खेलने लग जाएंगे अर्चावतार आज प्रकार के होते हैं उनमें कैसा भी चित्रपट भी रखा जा सकता पर अर्चावतार अवश्य होना चाहिए भगवान की सेवा विराजमान करो एकांत में भाव से उनका दर्शन करो विविध भावों का दर्शन होने लग जाएगा तो नित्य नंद लाल लड़ावे भले बेचारी कर्मकांड नहीं जानती थी किसी ब्राह्मण को बुलाकर वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं करवाती थी पर रानी की लाड़ भाव की सेवा लाड़ चाऊ की सेवा उससे ठाकुर जी रीझ गए कथा कीर्तन प्रीति भीर भक्तन की भावे महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे चार विशेषण हो गए मुकुंद चरण चिंत बना पांचवी विशेषता मुकुंद के चरण कबलों का चिंतन देखिए गोपी कौन है गोपी कोई आकार विशेष नहीं है गोपी क्या है बोले तो जिसका चित्त श्री कृष्ण में निमग्न हो जिसके चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े हों वही गोपी है और जिसके चित्त पर जगत चढ़ा हो भोग चढ़े हो संसार की वासनाएं चढ़ी हो वही विमुख जीव है धन्या ब्रजस्त्रीय गुरु क्रम चित्तया नज की गोपियों को धन्य है जिनके चित्त पर सदा श्री कृष्ण चढ़े रहे चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े मुकुंद चरण चिंतवन पांचवी विशेषता निरंतर श्री कृष्ण चरण कमल का चिंतन और छठी विशेषता भक्ति महिमा ध्वजाधारी भक्ति की महिमा की ध्वजा को रानी रत्नावती ने अपने हाथ में धारण किया इसका मतलब है भक्ति की ध्वजा को उत्तोलित किया और कभी उसको झुकने नहीं दिया छठा विशेषण सातमा पति पर लोभन किो बली गुरु तजो कंत ब्रज बनी तन भई मुद कारी जाके प्रियन राम वेदे ही ताहि कोटि वैरी जद्यपि परम पति पर लोभ न किए गोपियों ने भी तो ऐसे ही किया आठवीं विशेषता अपनी ही नहीं तारी और पृथ्वीराज नृप कुल वधु एक विशेषता यह है भक्त भूप ये एक विशेषता है और अंत में कहते हैं भलप्पन सवे विशेष ही आखिरी में नाभाजी गुणों को गिनाते गिनाते रत्नावती के चरित्र में इतने विव्वल हो गए बोले अरे छप्पे तो सैकड़ों के लिख जाएंगे पर रत्नावती के गुण पूर्ण होंगे नहीं क्योंकि जब असंख्य कल्याण गुणगण निलय स्वयं नंदन नंदन श्री कृष्ण ही रोम रोम में समाहित हैं तो फिर उस भक्त के गुणों का क्या वर्णन किया जाए भगवान के संपूर्ण गुण भक्त में प्रकट हो जाते हैं हमारे पूज गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे उपासक में उपास्य के गुणों का आविर्भाव हो जाता है यदि उपासक में उपास्य के गुणों का आविर्भाव नहीं हुआ तो उपासना सही नहीं मानी जाएगी यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वे गुण समा स्तर समास हराव भक्त कुतो महर्गुणा मनोरथे सतिधावतो सारे गुण भगवान के भक्त में आ जाते हैं एक गुण भगवान से ज्यादा आ जाता है इसलिए राम के अधिक राम कर सा। सारे गुण तो आ ही जाते हैं एक गुण ज्यादा आ जाता है ज्यादा कौन सा आ जाता है यो अधिक वाला जो गुण है ना वो है पुरस्कार का गुण पुरस्कार माने जीवों को शरण में लेने की भगवान से सिफारिश करना जीवों की सिफारिश भगवान के दरबार में करना ये गुण भक्तों का भगवान से भी विशेष है भगवान किसी की सिफारिश नहीं करते क्योंकि सिफारिश सदा अपने से बड़े के पास जाकर की जाती है और भगवान से बड़ा कोई है नहीं न तो समुस्तित कु भगवान की क्षमता करने वाला कोई नहीं है तो भगवान से अधिक तो कोई होगा ही कैसे इसलिए भगवान के पास ये गुण नहीं है सिफारिश वाला भक्त के पास सिफारिश का गुण है वो भगवान से सिफारिश करता है हे प्रभु नारायण दया सिंधो वत्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्दीन हे नारायण एनम रक्ष इसकी रक्षा करो बोले हम क्यों करें रक्षा भक्त बोलते हैं इसलिए रक्षा करो क्योंकि आप नारायण हो नारायण शब्द का अर्थ होता है नार माने जीवों का समूह और आयन माने आश्रय संपूर्ण जीव समूह का आप परमाश्रय हैं जब सभी जीवों के आश्रय प्रदाता हैं, तो क्या इसके आश्रय प्रदाता नहीं बनेंगे या तो आप घोषणा कीजिए हमारा नारायण नाम आज प्रतिबंधित है भगवान बोले हम सब जीवों के आश्रय जरूर हैं पर इस दुष्ट के आश्रय नहीं बनना चाहते क्योंकि हमने इसको अवसर देकर बहुत बार देख लिया कबहू की करी करुणा ईश्विन हेतु न जाने कितनी बार मानव देह दिया न जाने कितनी बार सत्संग का अवसर प्रदान किया फिर भी यह हमसे विमुख बना हुआ है ए, अब क्षमा का पात्र नहीं है तब दूसरी बात भक्त ने कही दया सिंधो आप दया के सागर हैं दयालु पुरुष अपराधी के अपराधों का विचार नहीं करते फिर आप तो दया के सागर हैं बोले हम दया के सागर जरूर हैं, पर इस जीव पर हमको दया नहीं आ रही पता नहीं क्या बात है हमको नहीं आ रही दया तब बोले बात्सल्य गुण सागर आप बात्सल्य गुण के समझ वात्सल्य गुण के समुद्र इतना कहती भगवान के नेत्र भर है बोले अब हम कुछ नहीं बोलेंगे और कुछ कहना चाहो तो कह लो बोले ए रक्ष जगन्नाथ आपने घोषणा कर दी होती ना हम भक्तों के नाथ हैं, धर्मात्माओं के नाथ हैं, सज्जनों के नाथ हैं, तो हम आग्रह नहीं करते पर आपका नाम तो है जगन्नाथ नीला चल निवासा नितय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथ आय ते नम आप जगन्नाथ हैं जब सारे जगत के नाथ हैं तो इसके भी नाथ हैं इसको अपनाइए भगवान बोले अपना तो हम लेंगे क्यों तुमने हमको निरुत्तर कर दिया पर एक बात बताओ ये तो हमको जानता भी नहीं था हमारी मीठी मीठी कथाएं सुना सुनाकर कथा के जाल में कीर्तन के जाल में फंसा कर तुम ले आए हो इसे जब तुम लाए हो तो तुम अपने मत्थे पर रखो हमारे मत्थे क्यों मरना चाहते भक्त बोला महाराज हमारे गुरु महाराज ने हमको आज्ञा दी है कोई चीज तुम तो प्रेम से हरिगुण गाओ बिना बुलाए कोई आ जाए कोई पदार्थ कोई व्यक्ति कोई वस्तु आ जाए तुम्हारे पास तो उसका उपभोग मत करना उस अमनिया वस्तु को पहले भगवान को निवेदित कर देना भगवान उसको स्वीकार कर ले फिर स्वीकार कर लेना फिर तो पीछे से तुम उपभोग करोगे ही उसका पहले भगवान को निवेदित कर देना इसलिए हमारे पास से आया हमने आपको भेंट कर दिया आप स्वीकार कर लीजिए तो फिर हमारे पास तो है ही है हम तो उसको स्वीकार कर ही लेंगे अरे बोला ही भोग सबका थोड़ी लगाया जाता कोई को प्याज लहसुन गाजर मूली धर दो भोग लगा दो तो शास्त्र निश्चिध है तो कैसे भोग लगाया जाएगा बोले ये गाजर मूली नहीं है ये प्याज लहसुन जैसा निष्ठि पदार्थ नहीं है याद कीजिए छाती ठोक कर कहा था ममई वांसो जीव लोग जीव भूत सना मन श्रष्ठान इंद्रिया प्रकृति स्थान क्षति एवं कार्य की व्यावृति के लिए मेरा ही अंशभूत यह जीव है जब आपका अंश है तो किसको दिया जाएगा आप अंश है तो आपको समर्पित किया जाएगा कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा पैर फिसल गया नीचे आ गया हाथ टूट गया डॉक्टर के हैं डॉक्टर ने पलस्तर चढ़ाकर एक पट्टा गले में बांध के लटका दिया अब रोगी झगड़ा करे कि हमने पैसा इसलिए खर्च किया है कि टूटा हाथ हमारे गले में लटका तो डॉक्टर क्या कहेगा यही कहेगा हाथ जब तुम्हारा टूटा है तो हम अपने गले में थोड़ी लटकाएंगे तुम्हारा हाथ है तो तुम्हारे गले में ही लटकाया जाएगा ऐसे ही ये बेचारा जीव आपसे विमुख होकर के पतित हो गया माया की चोट खा करके फ्रैक्चर हो गया हमने पलस्तर कर दिया तिलक लगाकर तुलसी बांध के सब डेंटिंग पेंटिंग कर दी इसकी बढ़िया से मरहम पट्टी इसकी कर दी और अब आपके गले से लटका दिया है बस लटका रहेगा तो जुड़ जाएगा फिर लटका के नहीं रखना पड़ेगा लटका रहेगा तो जुड़ जाएगा बस लटका रहने दीजिए भगवान बोले चलो भाई तुम लटकंत नाथ हमको बनाओ तो हमको लटकंत नाथ भी कुछ देर के लिए बनना पड़ेगा ऐसे ही ये गुरु महाराज जीवों को भगवान के गले लटका देते हैं और लटके लटकी जीव भगवान से जुड़ जाते हैं इसलिए भक्त में ये गुण जो होता है वो भगवान से ज्यादा होता है वो जीवों के उद्धार की प्रार्थना भगवान से और हम ये नहीं कहते संप्रदाय के भेद की बात नहीं कहते आज तक सृष्टि में जितने भक्त हुए हैं उन्होंने जीवों के ऊपर कृपा करुणा की प्रार्थना भगवान से की कहा तक कहें एक यूरोप का भी एक संत हुए हैं हमने उनके चरित्र में पढ़ा है कि जब उनको शूली पर लटकाया गया उस समय उन्होंने अज्ञानी जीवों के अपराध की क्षमा प्रार्थना ईश्वर से की हे प्रभु ये अज्ञानी है इनके अपराध को क्षमा करें और इनके ऊपर कृपा करें हमारे कहने का मतलब है वो किसी संप्रदाय का हो किसी प्रांत में किसी देश में उसने जन्म लिया हो भक्ति प्रकट होते ही एक विशेषता आ जाती है वह जीव फिर जीवों के प्रति दयाद्र हो जाता है और दयाद्र होकर के भगवान से प्रार्थना करता है आप आश्चर्य करेंगे हम जिन श्री मलुकदास जी महाराज के स्थान में रहकर उनके टुकड़े खाते हैं ये श्री मलुकदास जी महाराज उनके सामने जब श्री रघुनाथ जी महाराज प्रकट हुए तो कहा राम जी ने मलुकदास जी वरदान मांग लो वरदान का नाम सुनकर मलुकदास जी रो पड़े कह रो क्यों रहे हो बोले जो हम मांगेंगे वही मिलेगा भगवान ने कहा मेरी तो प्रतिज्ञा है जन कहूं कछ अध अदेय नहीं मोरे जन के लिए कुछ भी अदे नहीं सर्वस्व दे सकता हूं बोले सब अपने पास रखो आपको देना है तो एक चीज दीजिए मलुकदास जी का दोहार जे दुखिया संसार में इतना बढ़िया वाक्य है रंतिदेव के बाद इस युग में ऐसी उदारता दिखाने वाले मलुकदास जी हैं जे दुखिया संसार में हो तिनको दुख जे दुखिया संसार में खो वो तको दुख दलित दर सौंप मलूक को लोगन दीजे सुख दलित दर सौंपी मलूक को लोगन दीजिए सुख जे दुखिया संसार में खोवो तिनको दुख हे प्रभो आप प्रसन्न हैं तो यही कीजिए संसार के जो अविद्या माया के चक्र में पिस रहे जीव हैं वे सुखी हो जाए जे दुखिया संसार में खोवो तिनको दुख उनको दुखरेत बना दीजिए यही मेरी प्रार्थना है भगवान बोले ये तो संभव नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जिनके परिणाम स्वरूप उनको दुख भोगना पड़ता है उनके वे पाप कर्म कहां जाएंगे तो बोले उसकी व्यवस्था हम बता रहे हैं दलित दर सोंपी मलूक को सृष्टि के सभी जीवों के अपराधों का दंड इस मलुक दास को दे दीजिए और लोगन दीजे सुख यदि आप मेरे भजन से सुखी हैं तो लोगन दीजे सुख भगवान रो पड़े हृदय से लगा लिया बोले ऐसी दयालुता दयाल तो आप जैसे संत में ही संभव है आप मांग रहे हैं तो मैं प्रसन्न होकर देता हूं आपकी पवित्र वाणी का जो जीव आश्रय लेंगे वे दुख रहित तो हो जाएंगे तो मलुक जी की वाणी को ये वर प्राप्त है भगवान का कि जीव दुख रहित हो जाए और बहुत ही अद्भुत वाणी है मलुकदास जी की एक कविता तो उनका बहुत प्रसिद्ध है हमारे वृंदावन के राजधारी बहुत गाते हैं दीन दयाल सुनी जबते तबते मन में कछु ऐसी बसी है दीन दयाल सुनी जबते तबते मन में कछु ऐसी बसी है तेरों कहा जाऊं कहा अरु तेरे ही नाम की फेंट कसी है तेरो ही आसरो एक मलूक को तेर आसरो एक मलूक को तेरे समान न दूजो जसी है ऐ हो मुरारी ऐकार कहूं या मैं मेरी ना है तेरी हसी या मैं मेरी हसीनाए तेरी हसी है। भक्ति का संपूर्ण स्वरूप चाहे वह साधन भक्ति हो अथवा साध्या भक्ति हो प्रेमलक्षणा अथवा रागानुगा भक्ति हो सभी प्रकार की भक्तियों का स्वरूप श्री रत्नावती जी के चरित्र में स्पष्ट है आज की चर्चा में रत्नावती जी के जीवन में शुरू से लेकर